गीता तत्व चिंतन रस और उसकी निवृत्ति हठयोग की क्रियाएं केवल भौतिक तो ये जो प्राणायाम आसन आदि क्रियाएं हैं वे भौतिक हैं उनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं उनसे ब्रह्मोपलब्धि नहीं होती एक बार जब मैं हिमालय में वास कर रहा था तब मन की निश्चलता के लिए हठयोग का अभ्यास कुछ अधिक मात्रा में कर रहा था एक दिन दैवयोग से एक पहुँचे हुए महात्मा से मेरी भेंट हो गई उनसे वार्तालाप के प्रसंग में मैंने अपनी साधना की चर्चा की उन्होंने कहा कि प्राणायाम आदि के अभ्यास से मन कुछ समय के लिए निश्चल तो अवश्य हो जाएगा पर वह निश्चंचलता क्षणिक ही होगी कुछ देर बाद मन पुनः विक्षेप का शिकार हो जाएगा उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है एक तो बाहर के कारणों से और दूसरा भीतर के कारणों से बाहर के इंद्रिय विषय सतत मन को अपनी ओर खींचकर इंद्रियों को उत्तेजित करते रहते हैं उसी प्रकार भीतर की स्मृतियाँ भी मन को उज्ज्वेलित करती रहती हैं मन में इंद्रिय भोगों के लिए जो रस समाया हुआ है वही इस बाहरी और भीतरी उत्तेजना का मूल कारण है जब तक यह रस नहीं सूखेगा तब तक प्राणायाम आदि के अभ्यास से प्राप्त मन की स्थिरता क्षणिक होगी प्राणायाम आदि क्रियाएं मन में समाये हुए उस रस को नहीं सोख सकती केवल विवेक वैराग्य और ज्ञान की साधना ही उस रस को सुखा सकती है तो क्या मैंने उनसे पूछा प्राणायाम आदि का अभ्यास किसी प्रकार सहायक नहीं होता उन्होंने उत्तर देते हुए कहा होता है पर तब जब उसका अभ्यास विवेक वैराग्य और ज्ञान की साधना के साथ जुड़ा हो इसके बिना हठयोग केवल भौतिक व्यायाम है उसका अतिरिक्त मनुष्य को देह केंद्रित बना देता है इसलिए हठयोग का अभ्यास भी सावधानी के साथ करना चाहिए यह ध्यान देते हुए कि हमारा मन किसी भौतिक शक्ति की उपलब्धि को तो कहीं अपना लक्ष्य नहीं बना रहा है मुझे उन महात्माओं से बड़ा सार्थक उपदेश मिला इससे मुझे अपनी साधना दृष्टि बदलने में बड़ी सहायता मिली मैंने अपने भीतर टटोल कर देखा आत्म निरीक्षण किया देखा कि हठ के अभ्यास से मन को कुछ समय के लिए शून्य तो कर लेता हूँ पर यह शून्यता अधिक देर टिकती नहीं है यह तो कुत्ते की पूछ के समान है जब तक उसे दोनों हाथों से सीधा करके रखा जाए तब तक सीधी दिखती है और छोड़ते ही पहले के समान टीढ़ी हो जाती है उनके उपदेश के आलोक में गीता के विवेच श्लोक का अर्थ हृदय पटल पर उद्भासित हो उठा तब समझ में आया कि सारी साधना का प्रयोजन उस रस को सुखाने में है अध्यात्म के राज्य में हठ की क्रियाएं वहीं तक उपयोगी है जहां तक वे उस रस को सोखने में सहायक होती है यह रस ही उस परम तत्व तो की उपलब्धि में प्रत्यवाय है बाधा है